भक्तिरसा अमृत सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा विरचित प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति उसके अंतर्गत विधि भक्ति चल रही है विधि भक्ति के अधिकारी कौन है इसका अर्थ क्या यह सब हमने इस इसका अध्ययन कर लिया अभी विधि भक्ति के नियम क्या है विधि विधान क्या है विधि निषेध क्या है उस विषय में रूप गोस्वामी शुरू करते हैं यहाँ पे अनुवादर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी के संस्थापक द्वारा जनशलाक चक्षुन्मील तस्म श्रीगुरव नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदम ददाविक बंदे हम श्री, श्री मंदेहम श्री श्रीगुरोपगुन्वैवांशूप साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्री श्रीदाधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगृंद hmm. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे <coughs> भक्ति कैसे की जाए रूपा द्वारा अनुवादित भक्तिरसाम सिंधु में ये छठा अध्याय है ये, ये बहत तरह से श्लोक से शुरू होता है द्वितीय लहरी के हरि हरिभक्तिलास से अस्य भक्ते है अंगानी लक्ष किंतु तासिधा निषिध्यन्ते निर्दिश्यंत यथाम भक्ति विलास में इस भक्ति के जो अंग की बात हुई अर्थात विधि की जो बात हुई है वो लाखों लाखों है हरिभक्तिलास में वर्णन है उनका किंतु यहाँ पे उनमें से जो प्रमुख हैं जो प्रसिद्ध हैं उनको ही मैं केवल निर्देश करूंगा यथाम उसका निर्देश करूंगा अत्र अंग लक्षण आश्रितावाने का भेदम आश्रित आश्रित अवंतर अनेक भेदम केवलम एकम एकम एवं कर्मात्री पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं वर्णन करूंगा वो एक एक एक-एक जो अंग की जो मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर बहुत सारे दूसरे अंग है। उसके हैं उसके अंतर्गत आते तो मैं तो केवल ये जो मुख्य मुख्य है उनको यहाँ पे एनलिस्ट कर दूंगा इसकी सूची दे दूंगा इसको यदि विस्तार में जानना है तो आपको हरि भक्ति विलास में जाना पड़ेगा जैसे भगवान को फूल अर्पण करने चाहिए केवल बता दिया और फूल अर्पण कैसे करने चाहिए क्या समय पे करने चाहिए कौन कौन के समय पे करने चाहिए कौन से फूल अर्पण करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए कौन सी तिथि को करने चाहिए और कौन किसी को नहीं करना चाहिए कब उसको चुनना चाहिए कब नहीं चुनना चाहिए यदि बताए कि से पूरा पुष्प के ऊपर एक विलास है हरि भक्ति विलास में तो इस तरह से विलास मतलब हरि भक्ति विलास के जो अध्याय है उसको विलास कहते हैं तो उस तरह से लाखों लाखों नियम दिए हैं बहुत सारे नियम दिए हैं तो उसको विस्तार में यदि कोई जानना चाहता है जो क्या आवश्यकता पड़ती है यदि आपको कार्य करना है तो वहां से प्राप्त करें यहाँ पे तो केवल निर्देश हो रहा है उसका शिला रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि अनेक उनके ज्येष्ठ भात्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरिभक्ति विलास का संग्रह किया है जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख है जिनका उल्लेख शिल रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं इस कथन का भाव यह है शिल रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख उल्लेख करना चाहते हैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते उदाहरणार्थ एक मूलभूत सिद्धांत है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए किन्तु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है यह उसका विस्तार माना जाएगा यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र चाहे सही है भले ही विस्तार पृथक पृथक हो शिल गुरुस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत कर करना चाहते हैं तो गुरु का भी उदाहरण दिया तो एक पूरा अध्याय गुरु की शरणागति के कौन शिष्य बन सकता है कौन गुरु बन सकता है उसके लक्षण क्या है दोनों के कैसे शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करना है क्या क्या उसमें अंग हैं गुरु गुरु के शरणागति लेने में गुरु की सेवा करने में इत्यादि इत्यादि पूरा एक अध्याय उसके लिए इसलिए विस्तार में अर्थात कि इन अंगों को जीवन में उतारना है जो यहाँ पे चौसठ बताएंगे पहले तो जीवन में यदि उतारना है तो केवल यहाँ पे सुन करके जीवन में नहीं उतार सकते हैं केवल इसको लेकर के प्रामाणिक गुरु के कमलों की शरण ग्रहण करना चाहिए तो लाइन पढ़ ली तो जाकर के गुरु की शरण ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि प्रामाणिक गुरु कौन है पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि शरणागति का अर्थ क्या है शरण कैसे लेते हैं दीक्षा कैसे लेते हैं ये सब उसको समझना पड़ेगा तब जाकर के उसका समाधान होगा इसलिए यहां पर केवल उल्लेख किया है वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किस प्रकार करते हैं तो अभी श्लोक से शुरू करते हैं अथ अंगानी तो अंगानी अभी शुरू करते हैं गुरुपाद आश्रय तस्मात। गुरुपाद आश्रय प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना तस्मात मतलब उनसे प्रामाणिक गुरु से कृष्ण दीक्षा दिशी क्षणम कृष्ण दीक्षा प्राप्त करनी और शिक्षा प्राप्त करनी गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना विश्रमण गुरु सेवा तो गुरु की सेवा बहुत ही क्या बोलते विश्रम सम्मान पूर्वक गुरु की सेवा करना श्रद्धा पूर्वक तथा पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना विश्रम भेण सेवा साधु वर्तमान वर्तमान साधु वर्तमान वर्तनम महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना साधु वर्तमान वर्तनम सदर्म परीक्षा सद्धर्म सदधर्म भोगादि त्याग कृष्ण हे सद्धर्म प्रा भोगादि त्याग कृष्ण से हेतवे सद्धर्म अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना भोगादि त्याग कृष्ण से तवे कृष्ण के हेतु के लिए भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना या भोग वृत्ति को त्याग करना अर्थात कृष्ण की भर्ती करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हमें त्यागना न चाह जिसे हम त्यागना न चाहते हो इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ती है सकती है जिसे हम स्वीकार न करना चाहते हो इसको कहते हैं भोगादि त्याग कृष्णस्य से हेतवे मतलब हेतु के लिए कृष्ण के हेतु भोग आदि वस्तु को त्याग निवासो द्वारका आदो चा द्वार या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना गंगा देरपी सन्निध द्वारका वृंदावन गंगा इत्यादि तीर्थ स्थलों पे वास करना व्यवहारेशु व्यवहारेशु सु यावदानुवर्ति केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना व्यवहारेशु सामान्य से व्यवहार शब्द उपयोग होता है तो भौतिक हमारा जो भी वृत्ति है कुछ कार्य करना है भौतिक लाभ के लिए शरीर यापन के लिए उसको व्यवहार कहते हैं व्यवहारेशु सभी व्यवहारों में सभी भौतिक कार्यो में यावद अर्थानुवर्ति जितना आवश्यक है यावद अर्थ जितना आवश्यक है उतना ही लिप्त होना ज्यादा नहीं एकादशी के दिन व्रत रखना हरिवासर सम्मान हरिवासर का हरिवासर मतलब एकादशी उसका सम्मान करना अर्थात उसको रखना व्रत रखना और धात्री अश्वथादी गौरवम तो पवित्र वृक्ष यथा वटवृक्ष की पूजा करना धात्री मतलब ये औ आवला होता है और अश्वथ मतलब वटवृक्ष तो इस प्रकार के जो सब पवित्र वृक्ष है उनकी पूजा करना यशांग दशांगा नाम, भवित प्रारंभ रूपता तो ये जो दस अंग बताया अभी अभी दस हो गए तो ये दस अंग की प्रारंभ रूपता है मतलब ये शुरुआत में है प्रारंभिक बात प्रारंभिक अवस्था में ये दस अंग आवश्यक है मतलब यहां से प्रारंभ होता है ये दस अंगों से भक्ति का प्रारंभ होता है विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन दस प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है विधिवत भक्ति मतलब वैधि भक्ति इन दस प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है यदि प्रारंभ में नवोदित भक्त उपरुक्त दस नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भवन में अच्छे से प्रगति करेगा अभी आगे इसके अतिरिक्त दिन आदेशों की सूची दी गई है वे हैं तो इसके अलावा भी और सूची में आते हैं दूरेण भगवत विमुखों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग भगवत विमुख ही जनई ही भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना यह शिष्यादि अनुबंधित्व तो भक, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना जो शिष्य नहीं है उसको उपदेश न दे अर्थात जो सुनना नहीं चाहता है उसको उपदेश न दे जो भक्ति की इच्छा नहीं रख रहे है। फिर तीसरा है महारंभाद अनुद्य महा बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह नहीं रखना बहुमूल्य मठ मंदिर इत्यादि बड़े बड़े पचास करोड़ सौ करोड़ पांच सौ करोड़ ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनाने में, बनाने में में मठ ऊर्जा नहीं नहीं लगाना महा नहीं करना पॉइंट आरंभ मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़े-बड़े मंदिर बड़े बड़े ये करने में बहुत आसक्त नहीं होना बहुत कलाभाष्य कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम तो ये दो अंग यहाँ पे ओ नहीं ये न तो अधिक पुस्तके पढ़ना न ही श्रीमद भागवत या भगवद गीता बांच या उन पर व्याख्यान देकर जीविका करने की धारणा को विकसित करना बहु बहुग्रंथ और फिर कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम व्यवहारण्यम शोकादि शोकाद्यवशर्तिता व्यवहार्पण्यम सामान्य आतर व्यवहार में लापरवाही न बरतना और क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना यह शोकादि अवश्यवर्तता अन्य देवान भूतानुदेग देवताओं का अनादर न करना किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना सेवाधा उद्भवाभव कार उद्भवाभाविता भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्थ विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना छोटा सा यहां पे उद्देश्य कर दिया लेकिन इसका विस्तार सब हरिभक्त विलास में मिलेगा अपराध क्या है किस प्रकार से कैसे बचना इसमें भी अपराधों का थोड़ा विस्तार है कृष्ण तक सहिष्णुता व्यतिर व्यतिरेक ही भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को भी सहन न करना उपर्युक्त दस दस नियमों उपर्युक्त दस नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई हैं और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण है किन्तु इनमें से प्रथम तीन यथा प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पहली तीन कौन कौन सी आदर गुरुपाद आश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षा अनुशीक्षण विश्वम भेन गुरो सेवा ये तीन अति महत्वपूर्ण है और ये बीस जो बताए ये तो करने ही है जीवन में सभी सही से थोड़ी प्रगति हो पाती तवेशा द्वार्यंग विंशते है त्रया प्रधानमेतम गुरु पादाश्रयादिक तो ये भी हमने जो बताया वो सीखना है उसी इसमें से तीन प्रधान है ये भी रूप गोस्वामी कह रहे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो बीस अभी बताए असिया तत्र उस भक्ति में प्रवेश प्रवेश करने के लिए द्वारा अंग विंशते हैं ये बीस बीस अंगे वो द्वार की तरह कार्य करते भक्ति में प्रवेश करने के भक्ति में प्रवेश द्वार की तरह ये कार्य करते हैं और उसमें त्रयाम प्रधानाम पादश उसमें से भी जो तीन है वो प्रधान है गुरुपाद चिन्हनाक्षर से तस्याग्रेतावन्नति तो अभी और महत्वपूर्ण जो अंग है वो बता रहे हैं आगे बीस बता दिए और भी थोड़े हैं। तो अब अभक्त तो की एक तो हो गया शरीर पर तिलक धारण करे या तिलक वैष्णव चिन्ह है भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हुआ है चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हुआ है अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए धृति मतलब धारण करना वैष्णव चिन्ह नाम वैष्णव के चिन्हों को जो कि तिलक वैष्णव का चिन्ह है ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है ये दूसरा वाला हरे नामाक्षरस्य च हरेर नामाक्षरस्य धृति हरि के नाम के अक्षरों की रीति है उसको धारण करना तीसरा अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें निर्माल्य निर्माल्य आदि है तो अर्चा विग्रह कोचाविग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं माला उसको निर्माल्य कहते हैं निर्माल्य सब वस्तु को तस्याग्रह तांडव दंडवंड और निर्मा आ ग्रहण करना उनको स्वीकार करे उन्हें अपने शरीर पर धारण करे वो आगे आएगा आगे देखते हैं अभी केवल लिस्ट हो रहा है अभी एक एक अंग की चर्चा आएगी आगे फिर चौथा है अर्चा के समक्ष नाचना तस्याग्रे तांडवम दंडवत तांडवम उनके सामने नाचना तस्याग्रे तांडवम उनके सामने नाचना अर्चा के सामने नाचना और दंडवन नंडवत दंडवत प्रणाम करना अर्चा को या गुरु को देखकर देखते ही नमस्कार करना सीखें अर्चा या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखे फिर छे अभ्युथानज् भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाएं गति स्थान परिक्रमा जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषता यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थाई रूप सेग्रहों के समूह को सा मंदिरों में बाजेगाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकलता है जिसमे अर्चा विग्रह को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठा ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता तान दिया जाता है इस तरह अर्चा सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है जब अर्चा बाहर निकलते हैं तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का बहरा ब्योरा रखते हैं जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण होता है बात यह है कि अर्चा विग्रह को समुचे स्थान का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले तो गुरु महाराज की कृपा से हम हमारे इस गाँव में भी इस प्रथा को कम से कम जब उत्सव होते हैं तो शुरू किया है हमने इस प्रथा को और बहुत ही सुंदर और आनंदपूर्ण उत्सव होता है उस समय जब अर्चा विग्रह बाहर आते हैं ये हिंदी अनुवाद करने वाले ने कुछ लिहाज नहीं रखा है मर्यादा नहीं रखी है अर्चा विग्रह निकलता है जब बाहर निकलता है निकलता है सब तुकार ही लगाया है जो एक सामान्य अपने पिता के लिए भी कोई नहीं लगाता है तो खराब अनुवाद रहते मतलब नहीं रखना चाहिए अर्चनम परिचर्याचा भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं साय काल विष्णु मंदिर में जाए वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है वृंदावन नगरी में लगभग पांच हजार मंदिर है निस्संदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है किंतु कम से कम एक दर्जन से काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिन्हें गोस्वामी ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए उठ के पीछे जाओ। वो पिछले वाला जाऊंगा जब भगवान बाहर आते तो खड़े होकर उसके पीछे पीछे जाओ भगवान के पीछे पीछे जाओ और फिर गति ही मतलब उधर जाना है प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाना है प्रातः साय और फिर स्थान है परिक्रमा गति स्थाने स्थान में गति मतलब भगवान के स्थान में जाना है और फिर परिक्रमा भी करनी है मंदिर की कम से कम तीन परिक्रमाए की जाए हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम तीन बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार तीन से अधिक परिक्रमाए करते हैं कभी तो कभी दस तो कभी पंद्रह थी गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा क्रिया करते थे संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए अर्चनम परिचर चर्च विग्रोह स्वयं सेवा की जाए गीतम संकीर्तनम जप गायन करें गीत भगवान के लिए संकीर्तन करें और जप करें ये तीन अंग हैं गीतम संकीर्तनम जप जप फिर और आगे विज्ञप्ति स्तव स्तवपा विज्ञप्ति मतलब प्रार्थना करना और स्तव पाठ करना स्तव पाठश्च प्रार्थना करे प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें तो स्तव बहुत सारे स्तव हैं कम से कम हमारे पास स्तुति पंचगम है स्तुति पंचकम में पांच स्तुति है इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु की भी बहुत सारी स्तुतियां भी है तो स्तुति करनी चाहिए मंदिर जा करके भगवान की नियमित रोज की कुछ न कुछ स्तुति होनी चाहिए स्तुति पाठ स्वादो नैवेद्यपादाद्यो हो महाप्रसाद को ग्रहण करें अर्थविक कैसे हुँ? महाप्रसाद को ग्रहण करें स्वादो नैवेद्य पाद्यो हो मतलब नैवेद्य स्वाद नैवेद्य जो भगवान को अर्पण किया है नैवेद्य उससे जो प्रसाद आता है उसका स्वाद करें और पाद्योह पाद्य मतलब भगवान के चरण को धुल करके जो चरणा मिलते हैं उसका भी आस्वादन करें अर्था विग्रह करें हाँ, महाप्रसाद को ग्रहण करें और अठारवा है पान करें धूप माल्यादि धूप माला इत्यादि को मिनट कहा है अर्थ विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सुघे फिर बीसवा श्रीमूर्त स्पृष्टि क्षणम विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें श्री विग्रह श्री श्रीमूर्त है श्री मूर्ति की को छुए मतलब उनके चरण कमल को छुए और अर्थ विग्रह का भर्ती पूर्व दर्शन करें श्री श्रीमूर्ते है ई क्षण श्रीमूर्ति का ई क्षण यानी दर्शन करना बीस हो गए और आगे है आरात्रि को सब आर आर सब तो आरती आरती समय पर श्रीमद भागवत गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से भगवान तथा उनकी विषय में श्रवण करें श्रवणम कृपा क्षणम कृपाई क्षणम मतलब अर्चा विग्रह के अनुग्रह करने के अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना कर रहे अर्थ विग्रह से कृपा याचना करें अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें कृपा कृपाईक्षणम स्मृति ध्यानम तथा दास्यम अर्च विग्रह का स्मरण करें स्मृति ही अर्थ विग्रह का स्मरण करे अर्थ विग्रह का ध्यान करे ध्यानम तथा स्वेच्छा से कुछ सेवा करे अर्थ विग्रह सख्यम आत्मनिवेदनम स्वेच्छा से कुछ सेवा करें भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें और अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करे आत्मनिवेदनम तो अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें उसके बाद है अपनी मन पसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करें कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करें तद अर्थ अखिल चेष्टितम उनके लिए सभी चेष्टा होनी चाहिए हमारी सर्वथा शरण आप कृष्ण के लिए सारे कृष्ण जिले और उसके बाद हर हालत में शरणागत बने रहें। तुलसी के पौधे को सीखे तदिया नामचसे वनम इसी में आता है हर हर हाल में उनके सेवक बन के रहें उनको शरणागत हो रहे तदिया तुलसी मथुरा वैष्णवादय तदिया नाम सेवनम उनके जो है उनकी सेवा करे तो उनके कौन कौन है तो तदिया तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णव आदि जन उनके है यहाँ पे आता है तुलसी पौधे को सींचे नियत रूप से श्रीमद भागवत तथा ऐसी अन्य ग्रंथ सुने मथुरा वृंदावन तथा तो द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे ये सब उसी में आ गया यथा वैभव सामग्री सदी महोत्सव वैष्णव भक्तों की सेवा करें अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें नहीं विग्रह संबंधित समाप्त हो जाए बाकी सब आने लगा ऊर्जा दरो विशेषणा ऊर्जा उर, दरो ऊर्जा दरो मतलब कार्तिक का महीना उसको ऊर्जा महीना कहते हैं तो कार्तिक मास में विशेष से सेवा का प्रबंध करें ऊर्जा ऊर्जा दरो विशेषणा जो सेवा की बात की थी वो विशेष रूप से कार्तिक महीने में और विशेष सेवा उनके प्रीति श्रीमूर्त रंगरी से बने जन्माष्टमी जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन करें। अर्चन विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए भक्तों के बीच में ही भागवत पढ़ने का आनंद उठाया जाए बाहरी लोगों के बीच में नहीं आस्वादो सह शये साधो स्वतो वरे तो भक्तों के बीच में ही भागवत पढ़ने का आनंद उठाया जाए बाहरी लोगों के बीच में नहीं अधिक बड़े बड़े भक्तों की संगति करें नाम संकीर्तनम श्री मथुरा मंडले स्थिति ही भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करें और मथुरा की सीमा या मथुरा मंडल में वास करें अंगा नाम पंच कस्या पूर्विखित शैष्ठ बोधा पुनरअप्र कीतनम तो इस तरह कुल मिलाकर चौष्ट विधान होते हैं किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है इनमें प्रथम दस ही मूल विधान हैं फिर दस गौण नियम है और इनके बाद अन्य 44 कार्य है इस तरह वैदि भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर चौसठ बातें हैं इनमें से पांच बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है श्लोक में नहीं श्लोक में तो मैं इसको स्पॉट नहीं कर पा रहा हूं इनमें से पांच बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है अर्चविग्रह की पूजा श्रीमद भागवत का श्रवण भक्तों की संगति, संगति संकीर्तन तथा मथुरावास एक बार वापस अर्चविग्रह की पूजा श्रीमद भागवत का श्रवण भक्तों की संगति संकीर्तन तथा मथुरावास मथुरा बंगाली में क्या बोलते हैं इसको नामकीर्तन, कीर्तन मथुरावास वैष्णव सेवा भागवत श्रवण श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवन भक्ति इन चौसठ बातों में हमारे मन वाणी तथा शरीर से भक्ति इन चौसठ बातों में हमारे मन वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाए वे किस प्रकार सेवा में लगाई जाए इसका वर्णन उपरयुक्त चौसठ बातों में किया गया है अब शिला रूपक गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे तो पहले जैसे बताया जा चुका है विधि भक्ति मतलब अपनी सभी इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में नियोजित कर देना ताकि वो दूसरी जगह पे भगवान की सेवा के विरुद्ध नहीं लग सके और इस तरह से वो हरेक इंद्रिया शुद्ध होने लगे तो ये जो मोटे मोटे चौसठ अंग बता दिए इनमें लगने पर हमारी सभी इंद्रिया और मन पकड़े जाते हैं भगवान की सेवा में तो ये करते रहते हैं तो सभी जो हमारी इंद्रिया और मन है वो शुद्ध होते रहते हैं तो इसलिए इन सबको पालन करना चाहिए कि जिससे हमारे किसी भी इंद्रियों को मौका नहीं मिले गलत दिशा में जाने का अर्थात यहाँ छूट नहीं जाए शुद्ध होने से तो इसलिए ये बताए हैं चौषण तो अभी इन्हीं 64 बातों को एक एक करके शास्त्र प्रमाण देकर के रूप गोस्वामी विस्तार करेंगे आगे यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं जो है। इति काय ऋषिकांत करणा नाम उपासना हा। इसी प्रकार से जो काय ऋषिकांता है ये सब शरीर और इंद्रियों के सभी कार्यों को सभी शरीर के सभी अंगों को भगवान के सेवन उपासना में लगा देती है अथा आर्षानुमते नषाम उदाहरण तो अभी आर्स के मत के अनुसार मतलब शास्त्रों के अनुसार इन सबके उदाहरण दे रहे हैं गोप में अभी हम अध्यय साथ में पहुंच गए शिल द्वारा अनुवादित उसमें और यहाँ पे 97वें स्टॉक सत्तानवे श्लोक में आए त्र गुरुपादाश्रय यथा एकादशे तो उसमें अभी पहला अंग गुरुपादाश्रय जैसे एकादश कंड में दिया है तीसरे अध्याय इक्कीसवे श्लोक में प्रपद्येत तस्मा गुरु प्रपद्य ब्रह्मणि पर श्रीमद भागवत ग्यारह तीन इक्कीस में महाराज निमित प्रबुद्ध कहते हैं हे राजन आप इसे निश्चित समझे कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है यह सोचना निरी भूल है कि हाँ सुख है क्योंकि यह जगत क्लेशों से ही पूर्ण है जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सत्य दिल से इच्छुक है उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्य को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त करना कर सकना चाहिए ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे पहुंचात ग्यारह तीन इक्कीस प्रभुपा जिसको बहुत उदृत करते हैं तस्मात गुरु प्रपत गेतः जिज्ञासुश उत्तम शाब्दे पर निष्णातम ब्रह्मणीपाशयम यहाँ पे गुरु के लक्षण दिए हैं शॉर्ट में बहुत ही संक्षिप्त में इस श्लोक को उदृत कर बहुत सारे लक्षण दिए भक्ति विलास में रूप गोस्वामी आ, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि शादे पर निष्णातम दोनों में निष्णात होने चाहिए शाब्द निष्नातम मतलब शास्त्र में निष्णात होने चाहिए पटु होने चाहिए अर्थात जो हमने बात की थी युक्ति शास्त्र युक्त सुनिपुण सुनिपुण होने चाहिए उसमें और ब्रह्मी उपश्रमाश्रय मतलब परे परे से मतलब आध्यात्मिक रूप से भी पटु होने चाहिए भगवान की भक्ति में ब्रह्म में भी निष्णात होने चाहिए पूरी तरह से लगे हुए होने चाहिए शब्द शाब्द ब्रह्मणी परे ब्रह्मणी च इस तरह से आता है शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म मतलब वेद शास्त्र परब्रह्म मतलब भगवान शब्द ब्रह्मणि परब्रह्मणि ब्रह्मणी शब्द ब्रह्म में और भगवान में दोनों में निष्णात होने चाहिए भक्ति में भी और शास्त्र <emParye'> तो में भी तो सनातन गोस्वामी वहां पे कहते हैं क्यों गुरु को शास्त्र में निष्णात होने की जरूरत है क्योंकि यदि शास्त्र में निष्णात नहीं है तो वो अपने शिष्य के उत्तर यह देते कि वो यदि शास्त्र में निष्णात नहीं है तो वो अपने शिष्यों को मार्ग नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके संशयों को दूर नहीं कर पाएंगे संशय निराशन के लिए शास्त्र में निष्णात होना जरूरी है वो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं इसलिए गुरु को शास्त्र में भी निष्णात होना चाहिए तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो जिससे शास्त्रीय आदर्शों के अनुसार दिशा ज्ञात न हो जिसका चरित्र संध्यास्पद हो जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन न करता हो अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले छह माध्यमों पर विजय प्राप्त न की हो इंद्रिय तृप्ति के छह माध्यम है जिहवा उपस्थल उदर क्रोध मन तथा शब्द जिसने इन छहों को वश में करने का अभ्यास किया हो उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है तो वास्तविक गुरु सही गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है और उस विषय में शिल प्रभु ने विस्तार भी किया सही गुरु कौन है आई थिंक आगे से कल करेंगे एक एक लक्ष्य लक, अंग का लक्षण सब बताए हैं तो उसको आगे करेंगे कल से थोड़ा बहुत अजिभक्तिलास से भी देख लूंगा कुछ बताना हो तो ये हमारे साठ पन्ने पूरे हुए टोटल एक सौ बीस है श्रील प्रभुपाद की जाए श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जाए श्री भक्तिरसानित सिंधु की जाय गौर प्रेमानंदे